पातंजल योग प्रदीप साधनपाद पाल सूत्र बत्तीस संगति सर्व समाज से संबद्ध रखने वाले धर्मरूप यमों का वर्णन करके अवैयक्तिक धर्मरूपी नियमों को बतलाते हैं शौच संतोष तप स्वाध्याय स्वर प्रणिधानानि नियमा शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान नियम है व्याख्या शौच दो प्रकार के हैं बाह्य और आभ्यंतर बाह्य मृत्तिका जल आदि से पात्र वस्त्र स्थान आदि को पवित्र रखना तथा मृत्तिका जल आदि से शरीर के अंगों को शुद्ध रखना शुद्ध सात्विक नियमित आहार से शरीर को सात्विक निरोग और स्वस्थ रखना वस्ती धोती नेति आदि तथा औषधि से शरीर शोधन करना ये बाह्य सोच है आभ्यंतर ईर्ष्या अभिमान घृणा असूया आदि मलों को मैत्री आदि से दूर करना बुरे विचारों को शुद्ध विचारों से हटाना दुर्व्यवहार को शुद्ध व्यवहार से हटाना मानसिक सोच है अविद्या आदि क्लेशों के मलों को विवेक ज्ञान द्वारा दूर करना चित्त का शौच है संतोष सामर्थ्य अनुसार उचित प्रयत्न के पश्चात जो फल मिले अथवा जिस अवस्था में रहना हो उसमें प्रसन्न चित्त बने रहना और सब प्रकार की तृष्णा का छोड़ देना संतोष है संतोषम परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत संतोषमूलम भी सुखम दुखमूलम भी पर्य सुख का अर्थी परम संतोष का सहारा लेकर अपने आप को संयम में रखे क्योंकि संतोष सुख की जड़ है और इसका उल्टा असंतोष दुःख की जड़ है यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि सत्व के प्रकाश में चित्त की प्रसन्नता का नाम संतोष है न कि तम के अंधकार में चित्त का आलस्य तथा प्रमाद रूपी आवरण जिसको सांख्य में तुष्टि कहा है आध्यात्मिकाश्च्र प्रकृत्योपादन काल भाग्याख्या बाह्या विषय पंचनौतुष्ट अभिमता सांख्यकारिका तुष्टियां मोक्ष प्राप्ति से पहले ही संतुष्ट हो जाना नौ मानी गई है चार आध्यात्मिक है जिनके नाम प्रकृति उपादान काल और भाग्य है और पांच बाह्य है जो विषयों में उपरामता से होती है चार आध्यात्मिक तुष्टियां पहला इस भरोसे पर कि प्रकृति स्वयं पुरुष के भोग अपवर्ग के लिए काम कर रही है आत्म साक्षात के लिए धारणा ध्यान और समाधि का अभ्यास न करना प्रकृति तुष्टि है दूसरा इस भरोसे पर कि सन्यास के ग्रहण से स्वयं अपवर्ग प्राप्त हो जाएगा यत्न करने की आवश्यकता नहीं उपादान तुष्टि है तीसरा इस विस्तार से कि सब काम काल अधीन है समय आने पर अपवर्ग स्वयं प्राप्त हो जाएगा यत्न न करना काल कालतुष्टि है चौथा जब भाग्य में होगा स्वयं मुक्ति प्राप्त हो जाएगी इस भरोसे पर यत्न न करना भाग्य तुष्टि है बाह्य तुष्टि मोक्ष के बाह्य साधनों में इस भय से प्रमाद और आलस्य करना कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन पांचों विषयों में पांच प्रकार के दुख होते हैं अर्थात इनके प्राप्त करने में दुख रक्षा में दुख भोग में दुख और दूसरे की हिंसा का दुख यहां तुष्टियों का वर्णन इस उद्देश्य से दिया है कि कोई अभ्यासी जन अविवेक के कारण यही तुष्टि ही को संतोष न समझ बैठे तप जिस प्रकार विश्वविद्या का कुशल सारथी चंचल घोड़ों को साधता है जिस प्रकार अश्विद्या का कुशल सारथी चंचल घोड़ों को साधता है इसी प्रकार शरीर प्राण इंद्रियों और मन को उचित रीति और अभ्यास से वसीकर करने को तप कहते हैं जिससे सर्दी गर्मी भूख प्यास सुख दुख हर्ष शोक, मान अपमान आदि सर्वद्वंद्व अवस्था में बिना विक्षेप के योग मार्ग में प्रवित रहे शरीर में व्याधि तथा पीड़ा इंद्रियों में विकार और चित्त में अप्रसन्नता उत्पन्न करने वाला तामसी तप योग मार्ग में निंदित तथा वर्जित है तब की विशेष व्याख्या इस पाद के सूत्र एक के विशेष व्याख्यान में देखें